श्री रामकृष्ण भावधारा नरदेव श्री रामकृष्ण श्री रामकृष्ण की भांजी लक्ष्मी देवी एक अत्यंत धर्म महिला थी जो कीर्तनादि के समय भाव विभोर हो गीत नृत्यादि किया करती थी लेकिन मां शारदा का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था वे अत्यंत शांत एवं लज्जाशिला थी श्री रामकृष्ण ने इन दोनों को भिन्न प्रकार के उपदेश दिए लक्ष्मी देवी को भजन कीर्तन के लिए प्रोत्साहित किया और मां शारदा के लिए ऐसी व्यवस्था की कि वे अपनी लज्जाशीलता की रक्षा करती हुई रह सके पुरुषोचित कर्मठता की धनी गौरी मां को श्री कृष्ण ने महिलाओं के लिए एक आश्रम प्रारंभ करने का आदेश दिया श्री कृष्ण का उनके शिष्यों के प्रति प्रेम और आदर उनके अंतर्दृष्टि से उत्पन्न ज्ञान मात्र से के कारण नहीं था वस्तुता वे सभी में परमात्मा का दर्शन करते थे एक दिन सेवक लाटू शिव का ध्यान करते करते गहरी समाधि में डूब गया गर्मी के कारण उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था यह देख श्री रामकृष्ण स्वयं उसे पंखा झलने लगे लाटू के प्रतिवाद करने पर उन्होंने कहा कि वे उसे नहीं उसमें आविर्भूत भगवान को पंखा झल रहे हैं इसी तरह एक बार जब नरेंद्र ने उनके प्रति श्री रामकृष्ण के अत्यधिक प्रेम के विरुद्ध प्रतिवाद किया तो श्री रामकृष्ण ने मां जगदम्बा के आदेश से यही उत्तर दिया कि वे उसमें भगवान को देखते हैं इसीलिए उसे प्रेम करते हैं सभी की अंतरात्मा सब में निहित परमात्मा को प्रेम करने के कारण ही सभी को ऐसा प्रतीत होता था कि श्री कृष्ण उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं इस संदर्भ में मां शारदा का एक कथन स्मरणीय है एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का संसार के सभी प्राणियों के प्रति मात्र भाव था संसार का पालन करने वाली जगन माता ने अपने संतानों के प्रति प्रेम और करुणा से बिगड़ित हो श्री कृष्ण का रूप धारण किया था सामान्य जीव जगन माता परम पिता के साथ अपने इस संबंध को भूलकर असंख्य यातनाएँ एवं कष्ट भोगता था लेकिन अवतार इस संबंध को नहीं भूलते वे अपने जीवन द्वारा जीव को उसके स्वरूप तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध की याद दिलाने के लिए देह धारण करते हैं वे उसे वास्तविक प्रेम का स्वाद चखने तथा स्वयं निस्वार्थ कार्य करना सिखाते हैं श्री रामकृष्ण प्रेम की एक महान तरंग थे जो करुणा सागर पर उत्थित हुई थी भक्तों के प्रति उनका यह प्रेम विजृंभण अपने आप में अपूर्व है संशय राक्षस नास महाशत्रम श्री रामकृष्ण के लिए स्वामी विवेकानंद ने शीर्षोक्त विशेषण के अतिरिक्त गत संशय शब्द का भी उपयोग किया है पातंजलि योग सूत्र में संशय के योग का एक अंतराय कहा गया है अवतारत्व के संशय नाशत्व को समझने के लिए पहले हमें संशय के स्वरूप की जानकारी का होना आवश्यक है संशय उभय दिक स्पर्शी ज्ञान संशय कहलाता है एक ही बात के परस्पर विरोधी पक्षों की खींचा ही संशय है ईश्वर है या नहीं इस प्रश्न में ईश्वर है यह ज्ञान और ईश्वर नहीं यह ज्ञान जब ये दोनों परस्पर विरोधी ज्ञान एक साथ किसी व्यक्ति में रहते रहे तो इसे हम संशय की स्थिति कहेंगे क्योंकि सभी संशय से परिचित हैं अतः अधिक उदाहरण देना आवश्यक नहीं है यहाँ हम केवल धर्म और अध्यात्म विषयक संशयों की समस्या जो आज के संदर्भ में अधिक जटिल हो गई है तथा श्री रामकृष्ण द्वारा प्रस्तुत समाधानों की चर्चा करेंगे अवतार का आगमन जिन उद्देश्यों के लिए होता है उनमें से एक है जीवन के उद्देश्य धर्म की आवश्यकता आदि संबंधी शंकाओं भ्रम और संशयों को दूर करना अतन्द्रीय विषयों के प्रति सच्चा विश्वास आसानी से नहीं उपस्था, और परंपरागत रूप में प्राप्त अंधविश्वास जीवन की मौलिक समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त नहीं होता ऐसे में अनेक लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं ईश्वर है या नहीं धार्मिक जीवन की सार्थकता क्या है किसी भी सत्य को जानने के लिए सच्ची जिज्ञासावृत्ति से किए गए प्रश्न आवश्यक है लेकिन दो ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जो ज्ञानार्जन में बाधा बन जाती हैं विपर्यय, अर्थात विपरीत ज्ञान ईश्वर की सत्ता नहीं है धर्म निरर्थक है इत्यादि और संशय मन की डांडोल स्थिति कुछ भी निर्णय कर पाने में असमर्थता संशय भी तीन प्रकार के कहे गए हैं प्रमेयगत पहला दूसरा प्रमाणगत तीसरा प्रमातागत प्रमेयगत संशय का अर्थ है ईश्वर दर्शन निर्वाण ब्रह्म ज्ञानादि के विषय में संशय ईश्वर है या नहीं यदि है तो उनका दर्शन किया जा सकता है या नहीं मोक्ष जैसी कोई अवस्था है या नहीं ईश्वर यदि है तो वे मानव शरीर धारण करके अवतरित होते हैं या नहीं ये प्रमेयगत संशय के दृष्टान्त हैं प्रमाणगत संशय का अर्थ है उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के विषय में संशय मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होता है या कर्म से या दोनों के द्वारा इत्यादि प्रमातागत संशय का अर्थ है स्वयं के स्वरूप तथा सामर्थ्य के विषय में संशय मैं उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा या नहीं आदि संशय रूपी राक्षस के गीता में दो पैद बताए गए हैं अज्ञान और अश्रद्धा अज्ञा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ना लोकोस्त न परो न सुखम संशयात्मन इस श्लोक में संशय के तीन दुष्परिणामों के उल्लेख के साथ ही साथ उसे दूर करने के उपाय का संकेत भी दिया गया है श्रद्धा के बिना भक्ति तो संभव ही नहीं है क्योंकि श्रद्धा ज्ञान का साधन है अतः संशय के कारण ज्ञान भी नहीं हो सकता मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संशय के फल फलस्वरूप साधक अपनी मानसिक शक्ति के को केंद्रित नहीं कर पाता इसीलिए उसे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति में चाहे वह इस लोक का सुख हो या परलोक का सफलता नहीं मिलती इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान जिन संशय को नष्ट करने को कहते हैं तस्माद अज्ञान सम्भूतम हृत्थम ज्ञानासीनात्मन चित्वइनम संशयम योगम आतिष्ठोष्ठ तिष्ट भारत श्रद्धा सहित शास्त्रों के श्रवण मनन के द्वारा साधक स्वयं अपने प्रयास से संशय दूर कर सकता है इसके अतिरिक्त संशयहीन स्थिरमति उपदेष्टा गुरु या संत के सहवास से संशय आसानी से नष्ट किया जा सकता है अगर यह प्राप्त न हो तो ईश्वर परिधान या भगवत शरणागति संशय नाश का एक अन्य उपाय है यह तो संशय का संपूर्ण नाश आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन होने पर ही होता है लेकिन उपर्युक्त उपायों से उसका पर्याप्त मात्रा में क्षय किया जा सकता है संशय नाशक श्री कृष्ण, श्री कृष्ण एक पूर्ण संशय रहित गत संशय उपदेष्टा थे लेकिन साधक के रूप में उन्हें भी संशयापन्न अवस्था से गुजरना पड़ा था काली मंदिर के पुजारी के रूप में कार्य करते समय उनके मन में यह प्रश्न उठा था कि जिस मूर्ति की मैं पूजा कर रहा हूं वह चिन्मय है या मृणमय है क्या वह केवल पत्थर की एक आकृति मात्र ही है या उसके पीछे कोई जीवंत चैतन्य सत्ता भी है इस संशय का नाश श्री रामकृष्ण ने आंतरिक तीब्र प्रार्थना अर्थात ईश्वर परिधान की पद्धति से किया था परवर्ती काल में भी जब कभी उनके जीवन में संशय उपस्थित होता तो वे यही कार्य अर्थात भगवत शरणागति का अवलंबन लिया करते थे एक बार नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को कह दिया कि उसका चिंतन करते करते उनकी भी दशा जड़ भरत जैसी होगी जिसे मृत्यु के समय हिरण का स्मरण करने से हिरण का जन्म ग्रहण करना पड़ा था इसे श्री रामकृष्ण बालक की तरह चिंतित हो गए और सीधे मंदिर में माँ जगदम्बा के पास पहुँच गए माँ से प्रार्थना करने पर उन्हें समाधान प्राप्त हुआ कि वे नरेंद्र आदि में भगवान को देखते हैं अतः उनकी अवस्था जड़ भरत सी नहीं होगी श्री रामकृष्ण का जगन माता का यह सर्वज्ञ पर परमात्मा के साथ ऐसा तादाद में था कि वहाँ संशय की कोई संभावना ही नहीं थी यदि संशय कभी उठता भी तो वह तत्काल ही नष्ट हो जाता था जिसका दृष्टांत ऊपर दिया गया है श्री रामकृष्ण का एक महत्व कार्य था आधुनिक संशयवादी विचारधारा के प्रतीक स्वामी विवेकानंद के संशयों को दूर करना और उनके माध्यम से अपने आविर्भाव के लिए एक मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करना स्वामी विवेकानंद युवक नरेंद्र के रूप में जब सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए तब वे अपने संस्कार संस्कारज ईश्वर संबंधी विश्वास और पाश्चात्य अज्ञेयवादी तथा भौतिकवादी विचारधारा के बीच संघर्ष से उत्पन्न संशय से ग्रस्त थे उनका श्री कृष्ण से पूछा गया पहला प्रश्न ही था क्या आपने ईश्वर को देखा है श्री कृष्ण का उत्तर भी उतना ही स्पष्ट तथा सीधा था हाँ मैंने ईश्वर को देखा है ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हें देखता हूँ बल्कि उससे कहीं अधिक स्पष्टतर रूप से अगर तू चाहता है तो तू भी उन्हें देख सकता है लेकिन मेरे कहे अनुसार करना होगा लोग स्त्री पुत्र के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं ईश्वर के लिए कोई नहीं रोता यदि कोई तीन दिन ईश्वर के लिए रोए तो उसके दर्शन हो सकते हैं इस उत्तर में श्री रामकृष्ण ने प्रमेयगत, प्रमाणगत तथा प्रमातागत तीनों प्रकार के संशयों का निराकरण प्रस्तुत किया है लेकिन स्वामी विवेकानंद इस मौखिक उत्तर से चाहे वह कितना ही प्रभावशाली और मर्म स्पर्शी क्यों न हो संतुष्ट होने वाले नहीं थे वे तो ईश्वर के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण चाहते थे श्री रामकृष्ण में इसके प्रदर्शन की भी क्षमता थी उन्होंने जब स्वामी जी को सर्वप्रथम स्पर्श किया तो उनके सामने समस्त जगत विलुप्त होने लगा स्वयं उनका शरीर और मन एक अखंड सत्ता में विलीन होने लगे इस अनुभव को धारण करने में असमर्थ हो वे चिल्ला उठे अन्य एक बार उन्होंने इस विचार पर कि कटोरी थाली आदि सभी कुछ परमेश्वर है संशय प्रकट करते हुए उसे हास्यास्पद बताया लेकिन इस बार भी श्री रामकृष्ण के स्पर्श से उन्हें सचमुच सर्वत्र सभी वस्तुओं में ब्रह्म के परमात्म सत्ता के दर्शन होने लगे